श्री गिर्घ द्वारिका खंड बारहवा अध्याय महामुनि तीर्थ के हिसाब से कक्षीवान का शंख रूप होकर सरोवर में रहना और श्री कृष्ण के द्वारा उसका उद्धार होना शंखोद्धार तीर्थ की महिमा श्री नारद जी कहते राजन द्वारिका में जो शंखोद्धार नामक तीर्थ है वह सब तीर्थों में प्रधान है जो मनुष्य उस तीर्थ में स्नान करके सुवर्ण का दान देता है वह संपूर्ण उपद्रवों से रहित लोक में जाता है एक समय श्री कृष्ण भक्त शांत चित्त महामुनि तृत यात्रा के प्रसंग से अनर्त देश में आए वहां एक सुंदर सरोवर देखकर मुनि ने उसमें स्नान करके श्रीहरि की पूजा की उस पूजा में सुंदर लक्षणों से युक्त जो महासंख वे बजाया करते थे उसे उन्हीं के शिष्य कक्षीवान ने अत्यंत लोभ के कारण चुरा लिया पूजा का शंख चुराया गया देख मुनिवर त्रित कुपित होकर बोले जो मेरा शंख ले गया है वह अवश्य ही शंख हो जाए कक्षिवान तत्काल साप से पीड़ित हो शंख हो गया और गुरु के चरणों में गिरकर बोला भगवन मेरी रक्षा कीजिए त्रित मुनि शीघ्र ही शांत हो गए और बोले दुर्बुद्धे यह तुमने क्या किया चोरी के दोष से जो पाप हुआ है उसका फल भोग मेरी बात झूठी नहीं हो सकती यहां श्रीकृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करता रह वे ही तेरा उद्धार करेंगे राजन जो कहकर जब महामित्रित देव वहां से चले गए तब शंख रूपधारी कक्षीवान उस सरोवर में कूद पड़ा और कृष्ण कृष्ण पुकारता हुआ सौ वर्षों तक वही रहा तदनंतर भक्त वसल परिपूर्णतम साक्षात भगवान श्रीकृष्ण उस सरोवर के तट पर आए और उसे अभयदान देते हुए बोले डरो मत में गर्जना के समान भगवान की वह वा गंभीर वाणी सुनकर वह वा जलचर शंख चीख उठा देव देव पते मेरी रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए तब सर्व सामर्थ्यशाली कृपापरायण भगवान ने नागराज के शरीर की भांति अपने हृष्ट पुष्ट भुजा के द्वारा उस भक्त शंख का उसी प्रकार जल से उद्धार किया जैसे किसी समय उन्होंने गज का उद्धार किया था कक्षीवान उसी क्षण शंख का रूप छोड़कर दिव्य रूपधारी हो गया और हाथ जोड़ श्रीहरि को नमस्कार करके उनकी स्तुति करने लगा कक्षीवान ने कहा वासुदेव आपको नमस्कार है गोविंद पुरुषोत्तम दीनवत्सल दीनानाथ द्वारकानाथ परमेश्वर आपको मेरा बार बार प्रणाम है आपने ही ध्रुव को ध्रुव पद प्रदान किया प्रहलाद की पीड़ा हर ली गजराज का उद्धार किया तथा राजा बली की भेंट स्वीकार की आपको बारंबार नमस्कार है द्रौपदी का चीर बढ़ाकर उसकी लाज बचाने वाले आप श्री हरि को नमस्कार है विश्व अग्नि और वनवास से पांडवों की रक्षा करने वाले पांडव सहायक आपको नमस्कार है यद के रक्षक तथा इंद्र के कोप से व्रज के गोपों की रक्षा करने वाले आपको नमस्कार है गुरु को माता को देवकी को और ब्राह्मण को उनके मरे हुए पुत्रों को लाकर देने वाले श्री कृष्ण आपको बारंबार नमस्कार है जरासंध की कैद में पड़े हुए नरेशों को वहां से छुटकारा दिलाने वाले राजा निर्ग का उद्धार करने वाले तथा सुदामा की दीनता हर लेने वाले आप साक्षात परमेश्वर को नमस्कार है आप वासुदेव श्री कृष्ण को नमस्कार है संकर्षण प्रद्युम्न और अनिरुद्ध को भी नमस्कार है इस प्रकार चतुर्व्यू रूपधारी आप परमेश्वर को मेरा प्रणाम है देवदेव देव, आप ही मेरी माता आप ही पिता आप ही बंधु आप ही सखा आप ही विद्या आप ही धन और आप ही मेरे सब कुछ है वासुदेव नमस्ते स्तु गोविंद पुरुषोत्तम दीन वत्सल पर सर पदात्रे ध्रुवे ध्रुप प्रहलादिहारिणे गजस्ोदारीणे तोभ्यम बलिर्बलिधे नम द्रौपदी चीरसंत्रणकारिणे हर नम गादी वनवासेभ्यंडवाना सहायिने यादवराणकर्ते चक्रादीक्षिणे गुरमात्री दुजा च पुत्रे नोटप जरासंध निरोधारृपाण मोक्षिणे नृगस्योदारीणे साक्षा सुंो दैनिणे वासुदेवाय कृष्णा नम संकर्षणय चुम्नाय निधा चतुर्व्यूहाय ते नमः तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु सखा तमेव तमेव विद्याण तमेव तमेव सर्व मम देव देव श्री नारद जी कहते राजन इस प्रकार से हरि की स्तुति करके प्रेम पूरित कक्षीवान एक श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ हो यादवों के देखते देखते सैकड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी होकर दसों दिशाओं को उद्भाषित करता हुआ समस्त उपद्रवों से रहित विष्णुधाम में चला गया मैथिलेश्वर श्रीहरि ने जिस सरोवर के तट पर शंख का उद्धार किया था वह उस घटना के कारण ही परम पुण्य में शंखोद्धार तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हो गया जो श्रेष्ठ मानव शंखोद्धार की इस कथा को सुनता है वह शंखोद्धार तीर्थ में स्नान करने का फल पा जाता है इसमें संशय नहीं है इस प्रकार श्री गर्ग सहिता में द्वारिका खंड के अंतर्गत नारद बहुलाश्व संवाद में संखोद्धारतीर्थ का महात्मा नामक बारहवा अध्याय पूरा हुआ